ने उनसे एकांत में कहा कि आप मुड़ते तो है नहीं फिर मुड़ते काहे को हो तो हंसकर कहने लगे कि हम इसलिए थोड़े ही मुड़ते हैं कि अब हम मुड़ गए हमने कहा फिर बोला मुड़, ये तीन गुण सिर की मिट जाए खाज और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज मुड़ गए जीवन उलट कर चले मुड़ कर चले यही जीवन की धन्यता है तो श्री हनुमान जी कहते हैं कि मुझे सूर्य भगवान से ज्ञान पाया ऐसी ऐसी चलकर पाछले पगन गम मगन गगन मग क्रम न भ्रम कपि बालक बिहार श्री हनुमान जी उलट कर चले ज्ञानकी माता से बोले कि हमको ऐसी भूख लगी सूर्य भगवान को ही फल समझ के मुख में रख लिया श्री हनुमान जी ऐसे हैं जिनको जन्म लेते ही ज्ञान की भूख लगती है प्रकाश की भूख लगती है बाद में गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त करते हैं और श्री जानकी जी के पास आए तो का भूख इसलिए लग रही लाग देख सुंदर फल रूखा ये बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं जानकी माता ने कहा कि बेटा हनुमान इतनी दूर से चले आए इतना भ्रमण करके आए तुम भूखे ही रहे तुम भूखे ही रहे हनुमान जी ने कहा कि माता भूखे न रहते तो और क्या करते रास्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले खिलाने वाला कोई मिला ही नहीं सुरसा खाए जा रही थी फिर सिंगिका फिर लंकनी तो तुमने उन्हें डराया नहीं कि तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे अजीब अजीब राज्य है लंग ये विचित्र देश है यहां जहां भी जाओ सब खाने वाले मिलते हैं बिना खाए आगे बढ़ने ही नहीं देते तो तुम्हें डराना चाहिए था कि तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे श्री हनुमान जी बोले कहा था फिर वो डरे नहीं मुस्कुरा बोले कर देना शिकायत हम तो उन्हीं के इशारे से खा रहे हैं उनके इशारे से हाँ क्यों हम तो एक मुख से खाते हैं हमारे राजा तो दस मुख से खाते हैं जान की माता बोली चलो कोई खिलाने वाला नहीं मिला तो लंका में उछल कूद करके कहीं भी कुछ खा लेते ऐसा कौन होगा जो तुम्हें आसन बिछाए फिर खाने को दे हनुमान जी ने कहा कि माता लंका में कोई खाने पीने की चीज ही नहीं मिली कैसी बात करते हो लंका में सब खाते पीते लोग हैं हनुमान जी बोले माता खाते पीते नहीं हैं पीते खाते हैं कौ महेश मानुष धैनु खर अज खल निशाचर भक्शी भैंसा मनुष्य गधा बकरा यह अजब बड़ी विचित्र व्यवस्था भी है रावण के यहाँ इस पर कोई रोक नहीं है भैसा मनुष्य गधा बखरा खोब खाओ पर विडम्बना यह अशोक वाटिका में पहरेदार बैठे हैं खबरदार फलाहार कोई नहीं कर सकता रावण के यहाँ फलाहार पे रोक है हनुमान जी ने कहा हमें तो ये फल लगे दिख रहे हैं राक्षस रखवाली कर रहे हनुमान जी बोले तिन कर भय माता मोह नाही तिन कर भय माता मोह निन कर मान हो मन मेन कर भय कर भय माता मोह नाही उनका मुझे कोई भय नहीं है जो तुम सुख मानो मन माही अब देखो श्री हनुमान जी अशोक वाटिका के फल खाना चाहते हैं और आज्ञा ले रहे हैं जानकी माता से जानकी माता ने कहा कि वाटिका तो रावण की है हमसे क्यों पूछ रहे श्री हनुमान जी ने कहा कि माता ये तो बीच में कोई अपने को मालिक समझ ले उसकी भूल है लेकिन हम तो मूल मालिक से पूछ रहे हैं इन वृक्षों का जन्म पृथ्वी से वृक्षों में लगे हुए फल का संबंध भी पृथ्वी से और माता आपका जन्म भी पृथ्वी से हुआ है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं जानकी माता ने कहा अगर ऐसी बात है तो रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ न मेरा न तेरा मैं और मोर तोर तय माया और ये मेरा तेरा की जगह भगवान को बिठा लो एक बार एक सज्जन अपनी बेटी की ससुराल गए संयोग से उनको रात्रि रुकना पड़ा सायंकाल बेटी ने कहा पिताजी भोजन कर लो तो बोले नहीं मैं बेटी के घर का पानी भी नहीं पीऊंगा धर्म सम्मत है यह बात ठीक है महाराज जैसी आपकी इच्छा पिताजी बेटी उदास हो गई उन्होंने बेटी के यहाँ का जल भी नहीं पिया रात्रि को सो गए सोए तो स्वप्न आया स्वप्न में भगवान प्रकट हो गए और भगवान बड़े उदास थे कहा कि महाराज प्रभु आप उदास क्यों किसने आपको उदास किया भगवान बोले तुमने हमने क्या कर दिया प्रभु अब तक तो तुम हमसे कह रहे थे तनमन धन सब तेरा प्रभु सब कुछ है तेरा लेकिन आज हमें पता लगा कि मेरा नहीं है क्यों यहां तुम्हारी बेटी का है घर पे तुम्हारा है घर पे तुम्हारा और यहां तुम्हारी बेटी का ना मेरा यहां ना मेरा वहां और जो सुना नींद टूट गई और बेटी से बोले बेटी मुझे भोजन दे दे पिताजी आप कह रहे थे कि मैं तेरा ग्रहण नहीं करूंगा अब ये भ्रम टूट गया सब भगवान का है ना मेरा है ना तेरा है तो ये मेरा तेरा की जगह भगवान के चरणों को बिठा लें रघुपति चरण हृदय धरी हनुमान जी ने कहा ठीक है चले वो नाय से र devaga chaleuna sir pehdeu nae devaga chaleuna sir pehdeu nae sir pehdeu nae se pehdeu nae se cha चले उनाए, चले उनाए, चले श्री हनुमान जी ने जानकी माता के चरणों में प्रणाम किया और बगीचे में प्रवेश किया किसी ने हनुमान जी से कहा कि फल खाने जा रहे हैं हनुमान जी बोले फल खाने का तो बहाना है फल चखाने जा रहे हैं किन्हें फल चखाने जा रहे हो क्यों फल रखाने के लिए बैठे कौन सा फल चखाओगे का भज न राम ही सो फल ले प्रवेश किया अब राक्षस तो स्वभाव से आलसी एक ने कहा देखो, देखो देखो बंदर आ रहा है दूसरा राक्षस अरे ऐसे बंदर तो आते ही रहते हैं ऐसी ड्यूटी करेंगे एक राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारे राज्य में कितने आलसी हैं तलाश करो मंत्री बोला सरल उपाय है आप आलसी घर बनवाओ आलसी घर बनाया गया राज्य में मुनादी हुई कि जो आलसी हो उनके लिए सुनहरा अवसर आलसी घर में पधारें आराम से रहें सारी व्यवस्था राज्य की ओर से होगी आलसीयों के लिए एक आवश्यक शर्त है कर कुछ नहीं सकते दूसरे ही दिन आलसी घर भर गया दूसरा बनाया वो भी भर गया राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारे राज्य में इतने आलसी मंत्री बोला कि सरकार इतने आलसी हो ही नहीं सकते तो असली आलसी कैसे मिले कहा घास फूस के झोपड़े हैं आलसी घर लगा दो आग अब आलसी घर में आग लगे अब आग लगे तो कौन रुके आग लगी सब भागे लेकिन आश्चर्य दो फिर भी पड़े रहे एक आलसी दूसरे से कह रहा था कि अब तो झोपड़े में ही आग लग गई उठकर चिलम जला ले दूसरा बोला उठकर कौन जाए आग तो खुद जलती जलती यही आई जा रही है मंत्री ने कहा कि महाराज यही दो है बाकी नहीं है राक्षस तो ऐसे ही तो आया होगा बंदर हनुमान जी ने कहा आई नहीं तो उन्होंने एक काम किया फल खाए ऐसे फल खाए अरे वो बंदर फल खाए जा रहा है अरे दो चार फल खाएगा बंदर हनुमान जी ने कहा अभी भी नहीं आते तो तरु तो लागा पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंके और जब पेड़ उखाड़ के फेंके तब राक्षसों का नशा उतरा अरे फल फल खा जाए तो हम बता दें कि इतने ही फल लगे थे पर पेड़ गायब हो जाए एक राक्षस वहीं चिल्ला के बोला क्या कर रहे हो हनुमान जी बोले तुम्हारी प्रतीक्षा आओ और राक्षस आए हनुमान जी जिस वृक्ष से फल खा रहे थे वो वृक्ष उखाड़ कर फेंकने वाले थे राक्षसों पे पर पटका प्राण बचाकर भागे राक्षस भागे आगे देखे पीछे भागे आगे देखे अच्छा जो हाफ्ता हुआ जाएगा वो बड़ा शब्द तो बोल ही नहीं सकता हाफ रहा है सांस फूल रही है इसलिए बोल क्या रहा है रावण के यहां जाकर नाथ फिर साथ, फिर बोला एक दो अक्षर की शब्द है नाथ एक आवा काफी भारी श्वास तेज चल रही तो कैसे बोले तब तक श्वास थोड़ी ठहरी तब तीन अक्षर के शब्द बोलते सो अब शब्द क्या है अशोक बाटिका जारी अच्छा इतना भयंकर बंदर है महाराज अक्ष कुमार ने कहा मैं जाकर देखूंगा बेटा जाओ पहले वहां से भट रहे तहा बहु भट रखा रहे अक्ष कुमार चला तो चला संगल सुभट अपारा और हनुमान जी ने इन सुभटों को कैसे मारा कपी समारम वंदे लंका भयंकरम श्री हनुमान जी ने कछु मारसी कछु मर दिस कछु मिले यूर कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मर कट कछु मारे कछ मर दी सी कछ कुछ को मार दिया अब क्रम कितना बढ़िया है गदा से तो एक दो मरते और पेड़ जिस पे पटकेंगे एक दो मरेंगे तो पेड़ पटक के कछ मारे कछ मर दी सी एक राक्षस कोई हाथ में पकड़ा है, एक कोई इसमें मर दी अब वो चिल्ला हुए हनुमान जी बोले चिल्लाओ चिल्लाओा के आदत है मारे थी, मरे अब वो कहे बचाओ बचाओ के, पहुंचे वहां तब तो बचाए इतना विशाल हनुमान जी का रूप का बंदर को नीचे गिराओ तो पाव पकड़कर नीचे गिराने गए तो उनको पांव के आसपास पास कछू मिल जैसी धरी धूरी और ये कछु थोड़े बहुत नहीं है पर हनुमान जी से तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि आप तो बराबर नाम लिखते हो संख्या लिखते हो कि इतने मरे इतने ये तई के सतसुत अवदस भाई संख्या लिखते हो यहाँ नाम नहीं लिखा संख्या नहीं लिखी श्री तुलसीदास जी बोले अरे मरने दो कौन से बड़े महापुरुष हैं जो इनकी पुण्य जयंती मनाई जाएगी राक्षस है इनका क्या हिसाब रखना अरे का कुछ को तो बचने दो तो कचुपुनी पुकारे पहले तो कह रहे थे नाथ एक आवा कपी भारी अब कह रहे हैं कपी नहीं है महाराज प्रभु मरकट बल भूरी मरकट है महाराज कपि तो जो घुड़की बतावे और मरकट मारकाट मचाए है वो रावण ने कहा ऐसा मेघनाद ने कहा मैं जाकर देखता हूं बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा अब इंद्र जीत जा रहा है इंद्र को जीतने वाला मेघनाद जा रहा है उधर वाटिका में इंद्रिय जीत हनुमान जी इंद्र को जीतने वाला क्या बराबरी करेगा इंद्रिय जीत हनुमान जी हनुमान जी के सामने गया अब इसके साथ कौन है रहे महाभट्टता के संगा इतनी आसानी से मारे हनुमान जी ने महाभट महाभट्ट गहे गहे कपी मर दी निजे अंगा एक महाभट को पकड़ा ऐसे रगड़ दिया इतने में ही साफ जैसे मच्छर मरते हो पहले भट सुभट महाभट हनुमान जी ने सबको साफ कर दिया एक नहीं बचा मेघनाथ ने सोचा अब तो मुझे मुश्किल पड़ रही कुछ तो करना चाहिए ब्रह्म स्त्रुति साधा कपी मन कीन विचार जो न ब्रह्म सर ऊ महिमा मिट मही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया हनुमान जी सोचते हैं अगर ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा महिमा ब्रह्मा जी की जिटेगी हनुमान जी बंध गए मेघनाथ बड़ा प्रसन्न हुआ बांध कर ले गया हनुमान जी रावण के दरबार में उपस्थित हुए हनुमान जी और रावण ने देखा और हनुमान जी भी निश्चिंत। रावण ने सबसे पहला प्रश्न किया की नहीं अति असंख सट तू तो बड़ा निडर है डरता नहीं है और रावण को यही शिकायत है कि हमसे डरता ही नहीं हनुमान जी ने कहा कि डरना जरूरी है क्या रावण बोला या जितने देवताएं सब डरते हैं और देखो एक विनोद की बात बताऊं रावण से देव डरें तो डरे महादेव डरते भगवान शंकर वेद पढ़े विधि संभु सभी तो पुजावन रावण सोनितावे शंकर जी डरते हुए ठीक समय से पहुंच जाते हैं कि तुम्हारे गुरु जी आ गए पूजा कर लो अच्छा हमें आज तक समझ में नहीं आए तो शंकर जी को रावण से क्या डर है करालम महाकाल कालम कृपालम डर क्या है नंकर जी बोले सुनो वैसे कोई डर नहीं पर एक बात का डर है संभु सभी डर किस बात था? का डर यह है कि अगर हम समय से इसके यहां नहीं पहुंचेंगे तो डर यह है कि कहीं ये हमारे घर ना आ जाए अजय आपके यहां आता तो क्या करता है शंकर जी बोले आते ही सिर काटता है इतना दो एक नहीं देते तो दूसरा दो आप कोई अपने घर आकर ऐसा करे इसलिए तुम ना आओ हम ही आ जाएंगे तुम्हारे यहां रावण ने कहा यहां सब डरते हैं प्रकुटी विलोक तो सकल सभी हनुमान जी ने कहा राक्षसराज ये सब तुम्हारी भ्रुकटी देखते हैं इसलिए डरते हैं पर मैं नहीं डरता क्योंकि मैं उसकी भ्रुक्टी देखता हूँ भ्रुकुटी बिलास सृष्टि लय हो सपने हूं की सोई पानी के जहाज में कई लोग यात्रा कर रहे थे तूफान आया जहाज डगमगाने लगा सभी लोग राम राम शिव शिव कृष्ण कृष्ण जिसका जो देव प्रार्थना करने लग बचा लो भगवान बचाओ बचाओ बचाओ लेकिन एक आदमी बिल्कुल शांत तो बैठा पत्नी ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया ये सदमा अधिक बैठ गया तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो कुछ हड़बड़ा नहीं रहे हो परेशान नहीं हो रहे हो क्या हुआ तुम्हें क्या हुआ उस आदमी ने कहा कुछ नहीं जेब से रिवॉल्वर निकाली कारतूस लगाया उस पत्नी की छाती पर रख दिया पत्नी बोली तुम ऐसे समय में भी मजाक करते हो पति बोला इसमें कारतूस लगा है रिवॉल्वर तुम्हारी प्राण ले सकती है कि नहीं बोले बिल्कुल ले सकती फिर तुम डर क्यों नहीं रही हो पत्नी ने कहा कि मैं रिवॉल्वर नहीं देख रही हूँ मैं तो उस हा उसको देख रही हूं जिसके हाथ में रिवॉल्वर है उस व्यक्ति ने कहा यही मेरे निडर होने का कारण मैं तूफान नहीं देख रहा हूं मैं उसे देख रहा हूं जिसके हाथ में तूफान है मैं उसका हनुमान जी ने कहा मैं डरता नहीं मैं तुझे नहीं देख रहा हूं मैं उन प्रभु को देख रहा हूं जिनकी भौं टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है रावण बोला सो तो ठीक है लेकिन ये बताओ तुमने बगीचा क्यों झाड़ा आ लाख मारा बगीचा उजाणा मार अपराधा कहू सठ तो ही न प्राण कई बाधा मार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 बगीचा उजाड़ दिया राक्षसों को मार डाला तुम्हें श्री हनुमान जी ने जो उत्तर दिए बड़े अद्भुत उत्तर दिए श्री हनुमान जी ने कहा रावण बोलता ही गया बोलता ही गया हनुमान जी चुपचाप हैं किसी ने कहा आप उत्तर क्यों नहीं देते हनुमान जी ने कहा भी एक मुहे वाला हो तो उत्तर दूं तो दस मुहे वाला पहले इसी को बोल लेने तो जितना बोले सो बाद में हनुमान जी ने कहा खाय फल प्रभु लागी भूखा रावण तुम मुझसे पूछते हो कि मैंने बगीचा क्यों उजाड़ दिया तुमने सारी दुनिया उजाड़ दी यह दुनिया भी तो किसी का बगीचा है हमने बगीचा उजाड़ा तुमसे नहीं पूछा और तुमने यह दुनिया उजाड़ी क्या दुनिया बनाने वाले से पूछा था खाएं फल प्रभु लागी भूखा भूख लगी थी इसलिए फल खा लिए हनुमान जी का व्यंग यह था कि भूखा बंदर फल खा ले तो अपराध है और एक भरा पेट राजा सारी दुनिया को उजाड़ता फिरे तो कोई अपराध नहीं आप कहते हो मारी निश्चय कई अपराधा जिनमो ही जिन तिन में मारी जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हें मारा आप किसी की मार तगड़ी पड़ जाए तो हम क्या करें ते पर बांधे उतने तुम्हारे और मोह नकज बांधे कई लाजा कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा मैं अपने राम जी का कार्य करना चाहता हूं मुझे बंधने की कोई लाज नहीं और जाके बल लवलेश जिथे वो चरा चरा झारी दूत में जाकर हरियाणा हूं प्रिय नारी मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं मैं आपसे हाथ जोड़कर बिनती कर रहा हूं करो जोड़ी कर राम बेनती करो जोड़ी कर रे कराम करो जोड़ी कर We need you.